सहनावतु सहन भुन सह वीकहै तेजस्वी नवधीतमस्तु मि विषा वह ओ शांति, शांति, शातिशा शाति शंकर शंकरचार्य केशव बादरायण सूत्र्य वंदे भगवत पुनः पुनः। ईश्वरो ईश्वर गुरात्मे मूर्तिभागिने योम व्यात देहाय दक्षिणामूर्त नमः ओ शांति शांति शांति कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं द्वितीय वल्ली के आठवें मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही थी नचिकेता की स्तुति करते हुए यमराज जी ने आत्मज्ञान दुर्लभता को बताने के लिए आत्मज्ञान के साधनों की दुर्लभता को कहा था सातवें कंडिका में सातवे मंत्र में और आश्चर्य इससे बताया था वेदांत प्रवचन करता बिरला होता है कोई कोई होता है शंका हुई कि बहुत से प्रवचन करता विद्यमान है तो आप कैसे कहते हैं कि आश्चर्य वक्ता कोई बिरला ही होता है वेदांत का प्रवक्ता तो कहा बहुत से होने पर भी मंत्रवित हो सकते हैं बहुत वेदांत का तात्पर्य जिस आत्मवस्तु में है उस वेदांत के तात्परम तात्पर्य विषयभूत तो आत्मवेत्ता की न्यूनता बताई जा रही है और आत्मवेत्ता के द्वारा उपदिष्ट वेदांत वाक्य ही ज्ञान करा पाता है इस दृष्टि से ये कहा कि न नरेन अवरेन प्रोक्त सु विज्ञे यह आत्मा जिसका दे, देहादि में अहम मम अध्यास बाधित नहीं हुआ ऐसे अध्यासवान भ्रांत पुरुष के द्वारा आत्मोपदेश होने पर भी आत्मज्ञान नहीं होता आत्मा सुविज्ञ नहीं है क्यों तो कहते इसलिए कि जिसकी आत्मविशेणी भ्रांति निवृत्त तो नहीं हुई उसे संसार में आत्मविचारकों में आत्म स्वरूप के विषय में जो विप्रतिपत्तियाँ हैं उन विप्रतिपत्ति मूलक संशय बुद्धि में बना रहेगा इस दृष्टि से कहा कि बहुधा चिंत्यमान आत्मवस्तु संसार में अनेकों विकल्पों से विकल्पित है। इसलिए जिसकी भ्रांति निवृत्त नहीं हुई वह संशय विपर्य रहित तो आत्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञाता न होने से सामने वाले को भी संशय विपर्य रहित तो यथार्थ बोध आत्मा का हो सके ऐसा उपदेश नहीं कर सकता ये बहुधा चिंतमान से बता तो कहा फिर किससे सरलता से सरल आत्मबोध होगा तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ती तो अन्य प्रोक्त में अनन्य शब्द का अर्थ है वर्नर वर्णर यानी आत्मनिष्ठ आत, जो मनुष्य है कार्यक्रम रूप उपाधि है बिना उपाधि के निरुपाधिक ब्रह्म आत्मोपदेष्टा नहीं बन सकता इसलिए नर शब्द तो कार्यक्रम संघातात्मक उपाधि है लेकिन उसमें अहम मम अध्यास बाधित है जिसका वो है अनन्य शब्द से ग्राह्य वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म से अभेद दर्शन करना जिसका शील है अभेदर्शी है तो ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव करने वाला ब्रह्मनिष्ठ और उससे प्रोक्ते ने आत्म आत्म आत्मोपदिष्टे सती तो उससे ब्रह्मनिष्ठ आचार्य से यदि आत्मोपदेश हो जा तो अत्र यानी आत्मनी विषय गति तो इस गति शब्द के तीन अर्थ भगवान भाष्यकार ने किए एक तो संशय ज्ञान दूसरा विपर्य ज्ञान और तीसरा संसार गति कर्मफल और ये तीनों भी जब ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उत्तम अधिकारी को प्रत्येक अभिन्नतया ब्रह्मोपदेश करता है तो उत्तम अधिकारी अहम् ब्रह्मास्मि इस रूप में ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट आत्मस्वरूप का ग्रहण करता है उससे उसका अहम अध्यास मम अध्यास बाधित हो जाता है वो भी आचार्य के तरह ब्रह्मनिष्ठ होता है और मुंडक श्रुति कहती है तस्मिन दृष्टि परावर परावर शब्दित परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव होने पर भिद्यते हृदय ग्रंथि हृदयग्रंथी हैं विपर्य छिद्यन्ते सर्व संशया और क्षीयंते चयाणी ये तीनों फल यहाँ पर अत्र गति नास्ती इसे कहा कहेगा तो जिसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा आत्मोपदेश से हो जाता है उसे फिर आत्मविषय संशय नहीं रहता छिद्यंते सर्व संशया और गतिशब्द का अर्थ भेदज्ञान करेंगे तो भेदज्ञान है विपर्य वो भी विपर्य है हृदय ग्रंथि तो छिद्यन्ते छिद्यंते हृदय ग्रंथि हो जाता है ब्रह्मात्मा एकत्व अनुभव हृदय ग्रंथि शब्दित वी आत्म विषयक विपर्य का निवर्तक होता है भेद ज्ञान नहीं रहता उसे और क्षीयंते चास्य कर्माणि, तो संसार प्रापक जो हेतु है संचित तथा क्रियमान कर्म संचित का तो क्षय हो जाता है क्रियमान का अलेप होता है प्रारब्ध का भोग करके क्षय होता है तो संसार प्रापक संसार गति प्रापक कर्म के न होने से संसार गतिर नास्ती गतिरत्र नास्ति इससे कहा गया इस प्रकार ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार का फल आत्म आत्मविषेक संशय विपर्य की निवृत्ति और जन्मांतर का न होना ये बताया गया अन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्तिस और अनन्य प्रोक्ते अगति ऐसा भी एक पदच्छेद करके इन तीनों का मूल कारण जो है आत्मविक विषयक संशय आत्मविषयक विपर्य और संसार गति इन तीनों का मूल कारण है अज्ञान आत्मविषयक आत्मविषयक अज्ञान जिसको है उसी को आत्मविषयक संशय हो सकता है आत्मविषयक अज्ञानी को ही विपर्य हो सकता है और आत्मविषयक अज्ञानी को ही जन्म से मृत्यु मृत्यु से फिर जन्म ये संसार गति प्राप्त होती है इसलिए इन तीनों का जो कारण है वह भी ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा आत्मोपदेश होने पर नहीं हो पाता अज्ञान भी नहीं रहता अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होने पर इसे कहा गया अन्य प्रोक्ते अगतिरत्र नास्ती फिर अज्ञान आत्मविषय नहीं रहता तो अज्ञान नहीं रहा तो निमित्तापाय नैमित कश्यापी अपाय के अनुसार वह भी निवृत्त होता बाधित होता आगे हैं यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि अथवा प्रोच्यमान ब्रह्मात्म भूतेन आचार्य प्रोक्ते प्रोक्तें आत्मनि अगति अनोबोधो अनाबोधो अत्र नास्ति। आगे हैं भवत्तेव अवगति हैवगति तद्षा श्रोतु तदस् अहम आचार्यवर्थ संशय विपर्य तथा संसार गति नहीं रहती अज्ञान नहीं रहता का अर्थ है इन सब का निवर्तक ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार आचार्य के तरह ही श्रोता को होता ही है यदि अन्य जो दोष हैं साक्षात्कार के उत्पत्ति में प्रतिबंधक वे नहीं हैं यदि तो वो उसे हुई जाता है बोध श्रोता को ये यहाँ पर कहा गया कि भवत्यव अवगति तद विषया तद विषया ने आत्म विषया अवगति यानी साक्षात्कार स्रोत यानि श्रोता को होता ही है और साक्षात्कार का क्या स्वरूप है तो कहा तद अहम् अहम तत् ब्रह्म अहम् अस्मि मैं हूँ ऐसा अनुभव जैसे आचार्य को है ऐसा श्रोता को भी होता ही है ये अन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, इसका अभिप्राय है ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा आत्मोपदेश होने पर निर्दोषचित्त उत्तम अधिकारी को अहम् ब्रह्मास्मि ये बोध होता ही है अब अन्यान तर के मनु प्रमाणात ये जो चतुर्थ पाद है इसकी व्याख्या कर रहे हैं भास्कर भगवान इतरथा ही अन्यान इतरथा का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उपदेश प्राप्त न हो अवर नर से वेदांत विचार हो भी जाए तो भी ये आत्मवस्तु अवगत नहीं होती सहसा क्योंकि अनियान है इतरता इतरता आत्मा अनुयान है यानी अति सूक्ष्म है पूर्व में है और एक वाक्य बचा है कि हाँ एवं सुविज्ञेय आत्मा अवगत आचार्य अन्यतया प्रोक्ता वाक्य भी पूर्व से संबंधित है ये छूट गया था तो एवं सुविज्ञेय आत्मा आगम आगमवता आचार्यण अनन्यतया प्रोक्त आगमवान आचार्य है परंपरा उपदेश से आत्म साक्षात्कार प्राप्त आचार्य और उनके द्वारा प्रत्येक अभिन्नतया ब्रह्म का उपदेश होने पर ज्ञान होता ही है वो सुविज्ञ बन जाता है आत्मा ये बात अनन्य प्रोक्त गतिरत्र नास्ति से बताई गई अब आगे कहते इतरथा इतरथा का अर्थ हुआ ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उपदेश के बिना आत्मा दुर्विज्ञ है क्यों दुर्विज्ञाय है तो कहते हैं अनियान सूक्ष्म है अति सूक्ष्म है इसलिए तो अनुप्रमाणात अपि अनयान आत्मा संपद देते ऐसे लगाना कि आत्मा अनुप्रमाण से भी अनु है, आ, अनु अनुह अति सूक्ष्म है दो सूक्ष्म वस्तु में से एक सूक्ष्म वस्तु की अधिक सूक्ष्मता को बताने के लिए ये सुन प्रत्यय होता है और तरप प्रत्यय होता है यहाँ ये सुन प्रत्यय होकर के अणु शब्द से अनियान बना है उसका अर्थ है कि दो सूक्ष्म पदार्थ हैं एक प्रमाण भी सूक्ष्म है अणु है और आत्मा भी अणु है लेकिन इन दोनों में अुत्व का तारतम्य देखते हैं तो प्रमाण की अणुत्व की अपेक्षा ये जो आत्मा का अनुत्व है वह अधिक है इसलिए उसे अनुतर कहा जाएगा अनियान कहा जाएगा इस दृष्टि से भाष्कर भगवान ने कहा कि अणु प्रमाणा अनीयान आत्मा लगाना सूक्ष्म क्या हाँ हाँ तो पूर्व में जो शुरू वाले में है ना नहीं यहाँ वाक्य के शुरू में तो नहीं है लेकिन कन, ये जो मंत्र है मंत्र के प्रारंभ में जो है आनंद क्या न नरे अवरेण प्रोक्त सुविज्ञेय सु, सु वहाँ वाला जो न है और सुविज्ञे पद है उसको इधर लाना इ था ये स न सुविज्ञेय ऐसा अध्यय करना है आगे भी आत्मा नहीं है ना? तो है। तो है। नहीं नहीं।, तो नहीं वो तो आगे हेतु बताया जा रहा है नहीं नहीं ये को तो अलग एक वाक्य है ये इसका तो इतना ही है इतरथाया पूर्व से अध्यय करना है तो हाँ, वो तो लाना ही होता है इतरथा का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उपदेश के बिना ये स न सुविज्ञेय इतने का अध्यय करना पूर्व से उसकी अनुवृत्ति ले आना ऐसा क्यों है तो कहते इसलिए कि वो अनियान है यानी अति सूक्ष्म है आगे कहते हैं वो, वो, नहीं नहीं, नहीं ना ना, वो कह रहे हैं अनुप्रमाणात् अनियान संपद देते हैं। अनुप्रमाणत अपनी अनियान सम्पद्य ऐसा है कि अनुप्रमाण से भी अनुतर ये आत्मा है इसलिए ये जो अति सूक्ष्म है उसका मैं के रूप में संशय विपर्य रहित तो अनुभव जो नहीं कर रहा है उससे उपदेश होने पर भी सुविज्ञ नहीं है आगे कहते हैं अतर्क्यम इस अतर्क्यम की व्याख्या की जा रही है कि अतर्क्यम यानी नपुंसक लिंग प्रयोग हुआ न आत्मा तो पुल्लिंग है इसलिए भाष्कार भगवान अतर्क्य ऐसा पुल्लिंग करता है वेद में तो आ, लिंग विपर्य हो सकता है इसलिए अतर्क्यम का अर्थ कर दिया अतर्क्य अतर्क्य का अर्थ है तर्क का अविषय तर्क कहते हैं तर्क के विषय को तर्क का अर्थ हो जाएगा तर्क का जो विषय नहीं है सूक्ष्म होने के कारण प्रमाण से भी सूक्ष्म होने के कारण स्वतंत्र अन, अनुमान प्रमाण का तर्क का वह विषय नहीं है इसलिए तर्क में स्वतंत्रता जिस तर्क का विषय आत्मा नहीं बनता उस तर्क को श्रुति मूलक नहीं है अपितु तो स्वतंत्र तर्क है उस स्वतंत्र तर्क का अविषय है ये दिखाने के लिए आ, ये कहते हैं कि स्वबुद्धिया अब भी उहे केवल न, के न तर्क तो अपनी बुद्धि की कल्पना रूप जो तर्क है श्रुति मूलक नहीं स्वबुद्धि से परिकल्पित जो युक्ति ऐसे तर्क से स्वतंत्र तर्क से ब्रह्म ज्ञात नहीं होता अतर्क है उस तर्क का विषय नहीं है ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि स्वतंत्र तर्क की व्याजी अप्रतिष्ठा बताते हैं तर्क प्रतिष्ठाना इसी अभिप्राय से भास्कर भगवान लिखते हैं कि तर्क माने अनुपरिमाने कचित स्थापिते आत्मनि ततो तनुतरम अन्ूहति ततोपि अन्यो अनुतमम इति नहि कुतर्क निष्ठा क्वचित विद्यते कहते हैं स्वतंत्र तर्क से आत्मा को जानने के लिए प्रवृत्त होने वाले लोग आत्मा कैसा है तो अपने बुद्धि की परिकल्पना से अनु परिमान आत्मा है ऐसा एक तार्किक प्रतिष्ठापित करते हैं तो दूसरे थोड़ा और उससे सूक्ष्म कल्पना करके कहते हैं केवल अनु नहीं है अनुतर आत्मा है तो जब तक अनुतर आत्मा है इस युक्ति की साधक किसी व्यक्ति के बुद्धि में ये युक्ति नहीं आती हैं आत्मा के अनुतरत्व की साधक तभी तक आत्मा के अणुत्व को बताने वाली युक्ति प्रतिष्ठित रहती है हृदय से ही आत्मा अनुतर हैं इस को स्थापित करने वाली युक्ति किसी के बुद्धि में आ जाती है तो आत्मा अणु है यह युक्ति अप्रतिष्ठित हुई अब ये अनुतरत्व को अनुतरत्व को आत्मा में बताने वाली युक्ति भी तर्क भी हमेशा के लिए रहेगा ऐसा नहीं वह भी स्वतंत्र जो बुद्धि परिकल्पित है तभी तक रहेगा जब तक कोई आत्मा को अनुतम बताने वाली किसी के बुद्धि में युक्ति नहीं आती परिकल्पना नहीं आती और वो परिकल्पना आते ही अनुतरत्व को आत्मा में बताने वाली युक्ति भी अप्रतिष्ठित होती है ये कहते हैं कि तर्क्यमाने अनुपरिमाने स्थापिते आत्मनी ततो ही स्थापित अन्यो तुतरम अन्यूहती अभ्यूहत परिकल्पना करता है ततोपि अन्यो अन्योंतम और दूसरे स्वतंत्र रूप से बुद्धि से ही विचार करने वाले कहते हैं कि आत्मा केवल अनुतर नहीं अनुतम है इति न ही कुतर्क निष्ठा कुचित विद्यते तो कुतर्क हैं वेद निर्मूल तर्क तर्क केवल बुद्धि की परिकल्पना रूप तर्क उसकी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, नहीं होगी। प्रतिष्था। उसके द्वारा बताया गया जो स्वरूप है वह अबाधित रहेगा ऐसा नहीं कुछ समय के लिए अबाधित रहे जब तक उससे विपरीत स्वरूप उस वस्तु का बताने वाला कोई बुद्धि प्रभव तर्क जगत में प्रसिद्ध नहीं होता तब तक हां इसलिए कहा कि अतर्क्यम आत्मा अतर्क्य है अब ये कहा है कि आत्मा अणु है किसी ने बताया तो तो क्या है आत्मा में अणुत्व यानी परोक्षत्व अणुत्व का अर्थ करते हैं परोक्षत्वम यानी परोक्ष है, है। अब ये जो नव मंत्र हैं, ये मंत्र बता रहा है कि जो ब्रह्मनिष्ठ आचार्य से प्राप्त ज्ञान है वह ज्ञान श्रुति निर्मूल तर्क से प्राप्त नहीं हो सकता ये कहा जा रहा है। एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार तर्केन तर्क इत्यादि का अवतरण लिखता है और एक नंबर टिप्पणी देखिए सिथिल तर्कवता तर्कांभ इति अतर्क उपष्यन पुनराह नई तर्क मतिरापने तर्क रसिक लोगों के स्वतंत्र तर्क को आत्मा के विषय में अप्रतिष्ठित बताने के लिए पूर्व मंत्र में यमराज जी ने कहा कि अतर्क्य है आत्मा ये तर्क को अप्रतिष्ठित बताने के लिए अतर्क बताया लेकिन उतने से भी स्वतंत्र तर्क आत्मा के विषय में परमा उत्पादक नहीं हो सकता ये बताने के लिए उनको लगा कि कुछ कमी है इसलिए अतुष्ठन उतने से संतुष्ट नहीं हुआ अतर्क कहने मात्र से तो अप अतुष्यन पुनः आह फिर से स्वतंत्र तर्क का आत्मा अविशय ही है इस बात को यमराज जी नचिकेता को समझा रहे हैं नैसा तर्क न मतिरापन इत्यादि से तो नौ मंत्र का उच्चारण कर लें नएसा तर्क मतिरापने सुज्ञा या प्रेष यां त्य धृतिदृ नु भूया नचिकेत ये तरकेन न या मति तर्केण न ऐसा ऐसान्वय है प्रथम पाद का आपने में आप व्याप्तो धातु से अनियर प्रत्यय हो करके बनता है आपणीय शब्द स्त्रीलिंग में आपनिया जो न में इकार की मात्रा है मूल में प्रत्यय में अनियर प्रत्यय है लेकिन वेद में वर्ण विपर्य हो जाता है तो इकार के स्थान पर एकार हो गया आपने या ऐसा पौरुषे व्याकरण के नियम अपुरुषे वेद में सभी के सभी लागू नहीं होते इसलिए पाणिनि जी ने स्वयं कहा छंदसी दृष्टानुविधि वेद में तो जो प्रयोग हुआ है उसी को साधु समझना शुद्ध समझना और वो जिससे सिद्ध हो ऐसे पौरुषे नियम की कल्पना करना तो आपने या यहां पर अनिय प्रत्यय हुआ है और वह एकार छादस है इकार को इसलिए लोक में आपने या, या का अर्थ हो जाएगा आपनिया आपनिया का अर्थ है प्राप्त करने योग्य और न आपने या का अर्थ है प्राप्त करने योग्य नहीं है कौन तो मति मति या बुद्धि ज्ञान जो पूर्व में ज्ञान बताया था ना अनन्य प्रोक्ते इसे तो ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के उपदेश से प्राप्त होने वाली जो मति है, यानी अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक अनुभव है हाँ प्रमाह है वो है मति और वह मति यानी प्रमा तर्केण न अपने याषा मति ऐसा शब्द ये सर्वनाम पूर्व में अनन्य प्रोक्त इससे जो बताई गई मती है उसका परामर्शक है यानी ब्रह्म विषयक साक्षात्कार ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के उपदेश से जो होता है वह केवल तर्क से प्राप्त करने योग्य नहीं है यानी स्वतंत्र तर्क का विषय आत्मा नहीं है इसलिए जो वस्तु जिस प्रमाण का विषय होगी उसी प्रमाण से तदवस्तु विषयक प्रमा होगी तो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार होगा उसी प्रमाण से जिस प्रमाण का जो प्रमाण ब्रह्मात्म एकत्व को विषय बनाता हो तो स्वतंत्र तर्क का विषय ब्रह्मात्म एकत्व नहीं है तत्वमशादी वाक्यों का विषय है और यह ब्रह्मनिष्ठ आचार्य से विचारित तो तत्वमशादी वाक्यों से ब्रह्मात्म एकत्व विषय नहीं प्रमा प्राप्त होती है स्वतंत्र तर्क से नहीं होगी ये कहा कि ये, ये तर्क न ऐसा न आपने या एक अर्थ ये होगा दूसरा एक अर्थ करते हैं भास्कर भगवान आपने या इस पद का आपने या का तो अर्थ हो गया प्राप्त करने योग्य अभी जो बता <coughs> आपने या का अर्थ त्याज्य तव्या ये भी होता है आंग और अप उपसर्ग पूर्वक निय प्रापणे धातु से जब अचो यत एक सूत्र है पाणिनी जी का उससे यत प्रत्यय करेंगे तो अपने या नियात का तो अर्थ होता है प्रापनिया और अप उपसर्ग लगने से उल्टा अर्थ होगा प्राप्त करने योग्य नहीं है हातव्य त्याज्य इस अर्थ में होगा <coughs> ये दीर्घ होने कारण एक आंग उपसर्ग की, की भी कल्पना करनी पड़ रही है नहीं तो अपसर्ग अप ही मात्र मान लो और छांदस दीर्घ मान लो को शुरू वाले तो अप उपसर्ग उपसर्गपूर्वक नियप्रापणे धातु से य प्रत्यय करके अपनेय अपने या ये शब्द बनेगा और दीर्घ छांदस है तो अपनेया का अर्थ निकलता है त्याज्यातव्या त्याग करने योग्य अपने या का अर्थ निकलेगा यह धातु बदल गया निय प्रापणे धातु हैं आप उपसर्ग है हाँ? हाँ। तो अपने या का तो अर्थ हो जाएगा हाथव्या त्याज्या का अर्थ हो जाएगा त्याज्या न। न अभ्या। न अपने या। का मतलब न त्याज्या त्याग करने योग्य नहीं है ये न अपने याकार निकलेगा कौन त्याग करने योग्य नहीं है तो ये शाम यह जो ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के उपदेश से प्राप्त प्रमा है अहम का ज्ञान है इसे तर्केन न हातव्या तर्क से त्याग योग्य नहीं है ये कोई तार्किक आकर के ये कहें कि जीव कहीं ब्रह्म हो सकता है ऐसे कुतर्क दे करके जीव ब्रह्म के भेद को ही दिखाने का प्रयास करता हुआ ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो अभेद ज्ञान है इस अभेद ज्ञान को त्यागना नहीं चाहिए वो त्याज्य नहीं है ये भी एक अर्थ नैसा तर्केण मतिरापने या का भस्कर भगवान बताएंगे कि तर्केण ये मति न आपने <coughs> तो पहला जो अर्थ निकला कि स्वतंत्र तर्क से आत्म एकत्व तो विषयक ज्ञान नहीं होता तो फिर किससे होगा तर्क से नहीं होगा तो तो कहते अन्य प्रोक्ता सुज्ञा प्रेष्ठ हे प्रेष्ठ यानी प्रियतम नचिकेता को यमराजी हे प्रेष्ठ ऐसा संबोधित कर रहे है। हैं हे प्रियतम न एव प्रोक्ता मति की इधर भी अनुवृत्ति आएगी और मति शब्द में तीन प्रत्यय करण अर्थ में समझना मनते इति मति ऐसी उत्पत्ति करते तो मति शब्द का अर्थ निकलेगा तत्वशादि वाक्य ब्रह्मात्म एकत्व विषयक ज्ञान का करण वो है मतिशब्द का अर्थ क्योंकि उपदेश तो ज्ञान का नहीं होता ज्ञान उत्पादक वाक्य का होता है प्रोक्ता विशेषण है उसका मति का तो अन्य न तो अन्य शब्द से लेना तार्किकात अन्य जो तार्किक है स्वतंत्र तर्क से आत्मा का प्रतिपादन करना चाहते हैं जो स्वतंत्र तर्क का विषय आत्मा को बनाना चाहते हैं जो उनसे अन्य उनसे अन्य है स्वतंत्र रूप से आगम का ही यानी शास्त्र का ही तत्वमशादी शास्त्र का ही विषय आत्मा को जो मानते हैं वैदिक वो हैं अन्य शब्द से ग्राह्य तार्किात अन्य जिनके दृष्टि में स्वतंत्र तर्क का विषय आत्मा नहीं है तत्त्वमशादी, शास्त्र ही स्वतंत्र प्रमाण अतीन्द्रिय आत्मवस्तु में है प्रत्येक अभिन्न परमात्मा में है ऐसा निश्चय जिनका है और वह प्रत्येक अभिन्न परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव कर रहे हैं ऐसे ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा उपदिष्टाम प्रोक्ता यानि उपदिष्टा मति मती यानी तत्वशादि वाक्य ज्ञान का करण वह सुज्ञा भवती तो ब्रह्मनिष्ट आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वशादीवाक्य ब्रह्मात्म एकत्व का सु सुने अनायास सुखपूर्वक ज्ञान कराता और सुज्ञा होता है तारकिकात अहमनिष्ठन आचार्य प्रोक्ता ह तो, हाँ, तो तार्किक से अन्य ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वशादी वाक्य ही ब्रह्मात्म एकत्व विषय ज्ञान अनायास कराते हैं अधिकारी को सरलता से कराते हैं ये अन्य प्रोक्ता अन्य न सुज्ञा प्रेष्ठ द्वितीय पात का अर्थ निकलेगा कहा कि वह मति कौन है जो तार्किक से अन्य ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के उपदेश से होती है सक है तो कहतेम आप जिसको तुमने प्राप्त किया है वर्तमान सामिप्य वर्तमान वधवा यानी प्राप्त किया नहीं अभी प्राप्त करने ही वाला है प्राप्त करने वाले हो जिसको इस अर्थ में आपह शब्द है जिसको तुम मेरे उपदेश से प्राप्त करने ही वाले हो जैसे कोई आ रहा है अभी आने की क्रिया पूरी हुई नहीं लेकिन पूछते हैं कब आए हो तो ब, आ, बस बस आ ही गया थोड़ा दूर है फोन पर पूछ रहे हैं कि कहाँ हो कैसे कब निकल रहे हो तो बस पहुँच ही गया आपके पास तो मतलब आने ही वाला है कुछ समय समय बाद ऐसे नचिकेता को यमराज जी ये ज्ञान देने ही वाले हैं पंद्रहवें मंत्र से आगे फिर वही ज्ञान का ही उपदेश होना है ना न जाएते मृते वा विपशि इत्यादि से जैसे ये स्तुति समाप्त तो होगी तो फिर आत्मज्ञान देंगे ही क्योंकि यमराज जी ने निर्धारित कर लिया है प्रथम वल्ली के अंत में अंत में कि नचिकेता ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है इसलिए नचिकेता की स्तुति कर रहा है इसलिए कहते हैं तुम याम आप जिसको तुमने प्राप्त किया है ये सामान्य भूतकाल अर्थ में लुंग लकार है अभी प्राप्त करने वाला है लेकिन जैसे अभी पहुंचने वाला व्यक्ति भी कहता है पहुंच ही गया तो मतलब बहुत ज्यादा समय लगने वाला नहीं है तो भी वो भूतकाल का प्रयोग करता है पहुंच गया कहता है हाँ तात्पर्य ये है कि अभी थोड़ी देर बाद मेरे से जिसको तुम प्राप्त करने वाले हो जिस ज्ञान को वह ज्ञान केवल तर्क से प्राप्त होने वाला नहीं है और नचिकेता की स्तुति करते हुए यमराज जी कह रहे बत यानी अनुकंपाथ में बत कार्थ है अनुकंपयन संतुष्ट होकर के नचिकेता पर अनुग्रह करते हुए नचिक यमराज जी कह रहे हैं कि तुम सत्य धृतिर असी तुम सत्य धृति हो सत्य यानी अबाधित तो विषय विषयक है धृति यानी धैर्य जिसका सात्विक धृति का वर्णन जो अठारहवे अध्याय में है ना गीता के तीन प्रकार की धृति बताई है वो जो सात्विक धृति से युक्त तुम हो ये सत्य धृतिर बतासी से बताया जा रहा है तो क्योंकि शुरू में जो तुम ये प्रेते प्रेत विचिकित्सा मनुष्य इससे आत्मजिज्ञासा प्रकट किए हो और आत्मज्ञान की प्रार्थना किए हो उस आत्मज्ञान में आत्मा है सत्य वस्तु और उस सत्य वस्तु विषयनी धृति से युक्त हो तुम इसीलिए बीच में तुम्हारी आत्मजिज्ञासा को कोई भी मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रलोभन हट नहीं कर पाया आत्मज्ञान के वर से तुम्हें प्रचुत नहीं कर पाया ये है नचिकेता की सत्यधृति नचिकेता ने कहा नान्यम वरम नचिकेता वृणुते इससे नचिकेता का आत्मविषेक धैर्य स्पष्ट हुआ है इसलिए नचिकेताको यमराज जी कहते हैं कि तुम धत्य सत्य धृतिर असी तुम सत्य धृती हो और तुम्हारा जैसा मात्र आत्मज्ञान को ही चाहने वाला शिष्य अब तो तुम आत्मज्ञान प्राप्त करके चले जाओगे क्योंकि पहले वर में ही तुमने मांगा है पिता मुझे आपके द्वारा वापस भेजने पर पहचाने और आत्मज्ञान प्राप्त करके मेरे पास से तो तुम चले जाओगे और यमराज जी के पास तो ज्यादा से ज्यादा वही लोग जिनकी आत्मा भोगनी होती है वही जाते हैं ना और वो सब तो आत्मविषय चर्चा यमराज जी से थोड़ी करेंगे यमराज जी के जीवन में पहला पहला व्यक्ति पहुंचा है जो यमराज जी को बड़ा संतोष पहुंचा पाया और यमराज जी के द्वारा की जाने वाले स्तुति का पात्र बना और उसमें हेतु है यमराज जी का संतुष्ट होना आदि में यही आत्मजिज्ञासा नचिकेता की और मेधा द्वितीय वर में जैसे अग्नि ज्ञान नचिकेता को दिया तो जिन शब्दों से बताया वैसे के वैसे शब्दतः वो पूरा ग्रंथ एक बार सुन करके ही एक प्रकार से नचिकेता ने यमराज जी को सुना दिया उससे भी बड़ा संतोष हुआ और उससे ज्यादा संतोष इससे हुआ कि अपने व्यक्तिगत जीवन में नचिकेता संसार के किसी भी विषय के प्रलोभन से प्रलोभित नहीं हुआ इसलिए नचिकेता को यमराज जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि त्वाद्रिंग नो भूयान नचिकेत प्रष्टा हे नचिकेत ताद्रिंग यानी त्वत्सृश तुम्हारे जैसा प्रष्टा यानी प्रश्न करता न यानी हमें भूयात यानी फिर से प्राप्त हो ऐसा ऐसा व्यक्ति आत्मचर्चा कराने वाला मेरे से फिर मेरे पास आ जाए न नचिकेता की एक प्रकार से स्तुति है यमराज जी नचिकेता की स्तुति कर रहा है भाष्य को देखिए अतो अनन्य प्रोक्ते आत्मनि उत्पन्ना या इन आगम प्रतिपाद्य आत्मतिर्नयसा तर्क स्वबुद्धि अभ्यूहने न प्रापणीया अपने आकार कर दिया प्रापणिया न निषेध अर्थ में तो न प्रापणिया ये लगेगा ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के उपदेश से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वेदांत प्रतिपाद्य आत्मवस्तु विषयक वह स्वतंत्र तर्क से तर्क यानी स्वबुद्धि अभिवूह मात्रण अभिवूह है कल्पना अपने बुद्धि प्रभव कल्पना से प्राप्त करने योग्य नहीं है क्योंकि वह स्वतंत्र तर्क का विषय ही नहीं है तो जैसे आँख को छोड़ करके संसार का कोई भी प्रमाण रूप विषयनी प्रमा उत्पादक नहीं हो सकता इसलिए कि वो नेत्र इंद्रिय का ही विषय है अन्य प्रमाणुओं का विषय नहीं है परमाणु का अपना अपना सामर्थ्य होता है स्वस्व विषय विषयक ही प्रमा का उत्पादकत्व उनमें है जो उनका विषय नहीं है तद विषयनी प्रमा नहीं कराते तो स्वतंत्र तर्क का विषय ही प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म न होने से तद विषय प्रमा ये प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म जिसका विषय है उस प्रमाण से होगा ज्ञान इसलिए का स्वतंत्र तर्क का विषय न होने से उससे वो प्राप्त नहीं हो सकता ज्ञान अथवा कहते न अपने तव्या वा अप उपसर्ग पूर्वक नी धातु से ओ य प्रत्यय करके मानना चाहिए अपनेय शब्द बना अपने उस समय अप उपसर्ग के आकार को दीर्घ बना बनना चाहिए और छ का अर्थ निकलेगा अपने तब्या अपने अपनेत्या का अर्थ निकलता है हातव्या यानी त्याज्या वो हा त्यागे धातु से हातव्य शब्द बना तब्य प्रत्यय हो करके कर। न अपने व यानी न ते कहते हैं कि तारकी को ही अनागम्ञ स्वबु परिकल्पित कथी जो तार्किक है हर विषय को तर्क से सिद्ध करना करने का दुराग्रह रखने वाला जो तार्किक वह क्या करता कैसा है तो कहते अना अनागमज्ञ है आगमज्ञ नहीं है आगम कहते हैं शास्त्र को तो शास्त्र नहीं है और स्वबुद्धि यत किंचित एवं कथयति। शास्त्र है वेद तो वेद के अभिप्राय को न समझने वाला तार्किको अपनी बुद्धि से परिकल जैसा तैसा आत्मा का स्वरूप बताता येकिचिदेव कथये अतएव चाह इगम प्रसूता मतीन एवं आगम आचार्यारकिका एव प्रोक्ता सती भवति। हे प्रियतम तो हे प्रेष्ट मैंने हे प्रियतम ऐसा संबोधित करके यमराज या, जी नचिकेता को कह रहे हैं कि जो तत्वशादी आगम से उत्पन्न हुआ ज्ञान है आगम प्रसुता मती जब मति शब्द का अर्थ तो ज्ञान ही करेंगे सुज्ञानय में ज्ञान शब्द का अर्थ लाभ होगा लाभ और ज्ञान में थोड़ा अंतर है ज्ञान है समूल अध्यास का बाधक सा अंतकरण का चरम परिणाम तत्वशादी वाक्य से उत्पन्न हुई साभास चित्तवृत्ति प्रमा व ज्ञान है वो मती शब्द का अर्थ है यदि तो फिर सुज्ञानाय में ज्ञान शब्द का अर्थ करना लाभ और लाभ क्या होगा तो ब्रह्म साक्षात्कार से अध्यास का बाद होने पर जो स्वरूप निष्ठता ब्रह्मनिष्ठा वो ज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा हाँ वो सुलाभ कहलाएगा सुज्ञानय का अर्थ है सुलाभाय सुलाभ है आत्मनिष्ठ होना ब्रह्मनिष्ठ होना तो अतएव च या इम आगम प्रसूता मती अन्य तो अन्य मूलस्थ अन्य शब्द का अर्थ कर रहा है। आगम अभिज्ञ तो अन्य कौन है तो जो तत्वशादी शास्त्रार्थ को अच्छी तरह से जानता है अनुभव करता है तत्वमशादी शास्त्रार्थ हैं ब्रह्मात्म इसका अनुभव कर रहा है जो वो है अन्य शब्द का अर्थ ऐसे आचार्य के द्वारा ने ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा ही और वो अन्य है का मतलब किससे अन्य है तो तार्किकात तार्किकात अन्य न एव ये तार्किकात पंचमें अंत पद का अन्वय अन्य न के साथ है तो ताकिका अने आगम अभिज्ञ आचार्य प्रोक्ता यानी उपदिष्टा सती सुज्ञा तो आचार्य के द्वारा उपदिष्ट वाक्य से उत्पन्न हुई मति वह सुज्ञा इसमें ज्ञानशब्द का चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं सम्यक लाभायत तो सम्यक लाभ के लिए होती है लाभ है ब्रह्मनिष्ठा तो सम्यक ब्रह्मनिष्ठा होती है उसकी भगवती हे प्रियतम और चार नंबर टिप्पणी में ही कहते हैं सुज्ञानय में ज्ञान शब्द का अर्थ यदि लाभ नहीं करना है ज्ञान ही रखना है तो फिर मति शब्द का अर्थ ज्ञानोत्पादक वाक्य करना ये कहते हैं कि मतिर्वा मतियुत्पादक वाक्यम व्याख्यम करण अर्थ में मति शब्द की उत्पत्ति करके मतिशब्द का अर्थ ज्ञान का उत्पादक तत्वशादी वाक्य निकलेगा तो ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वमशादी वाक्य सुज्ञा का है संशय विपर्य रहित तो, आत्मविशनी प्रमा का उत्पादक ही होता है सुज्ञान योति का अर्थ निकलेगा याम तुम आप इत्यादि का अर्थ कर रहे हैं भास्कर भगवान का पुनः सा तर्का इति मती इत्यादि से दो पंक्तियां हैं इसको पूरा कर लें कि वह कौन सा ज्ञान है तो याम यां मतिम आप यानी मद वर आप प्रदान असी लकार का रूप है तृतीय वर दान द्वारा मेरे से तुम प्राप्त कर किए हो किए हो का मतलब एक प्रकार से यमराज्य को भी निश्चय है कि मेरे उपदेश से नचिकेता जैसे उत्तम अधिकारी को ज्ञान होने ही वाला है इसलिए करे प्राप्तवान सी सत्य धृतिर बतासी का अर्थ करता है सत्या यानी अवितथ विषया धृतिर यश तव सत्य धृतिर तो सत्य विषय धृति जिसकी है उसे सत्य धृति कहा जाएगा वो कौन है नचिकेता चिकेता सत्यधृति बतासी अनुकंपयन आह मृत्यु न चिकेत सम्यमाण विज्ञान स्तुत न जायते मियते वा विपश्चित इत्यादि के द्वारा बताया जाने वाला जो ज्ञान है उसकी स्तुति के लिए जिसको ज्ञान देना है उस ज्ञानाधिकारी की स्तुति कर रहे हैं। हैंद्रिक यानी तत्वुल्यो नो अस्मभ्यम भूयाद भवतु अन्य पुत्र शिष्यो वा प्रष्टा तो जैसे तुम आत्मविषयक चर्चाक में मुझे प्रवृत्त कर रहे हो आत्मविषयक प्रश्न किए हो ऐसा प्रश्न करने वाला पुत्र या शिष्य मुझे फिर से प्राप्त हो किद्रिक तो यानी किस प्रकार का पुत्र या शिष्य चाहते हो तो कहते याद्रिक याद्रिकपन जैसे तुम हो तुम्हारे जैसा हे नचिकेता चिकेत तो तुम जैसे पूछ रहे हो ऐसा पूछने वाला कोई न कोई मुझे और भी मिले दशम मंत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनकू सहवीर्यं वीर कर्वा वह मा मिषा ओम ओ शांति शांति शांति शकर शंकरचार्यं केशव बाधरायण सूत्र वंदे भगवपुन ईश्वरों गुररात्ति मूर्तिभागिने व्यादेहाय दक्षिणमूर्त नमः ओम शांति शांति शांति ही